मंगलानां रता मंगलातांदे वाणी विनायक्री सीताम कण्यारण्यहारीण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश गिरा अरथ जल बीच समयत भिन्न न भिन्न बंदों सीता पर इंदुसमे कुमारण करुणा जान पर णव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन आगारव सरचाप धर गुरु पद जाहृदय आगार वसरा बंदौ गुरुपद कन् सुनरूपर महामोहतम पुण्य जासुवचन रविकर कर बंदों तुलसी के चरण जिनकीन हो जगताज काज कल समुद्र बूहत लख्यो प्रगत्यो सत्य जहाज भक्त भक्ति भगवन त गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन वन किए नाशे विघ्न ने श्री राम जय गीताराम राधे जननी गौ माता अखिल गोवंश की जय श्री सूर गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पदमेड़ा गोधाम की जय श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय श्री गोपीश्वर महादेव की जय श्री अन्नपूर्णा माता की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास महारा जी महाराज की जय श्रीमद् राम गरित मानस जी की जय सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय पूज्य गुरुदेव श्री मिश्र जी गुरु जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय वैदिक सनातन धर्म की जय जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीता णम भक्तवांछाकू भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करूणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुनापुलिन ज्ञानगुद्री वंशीवट गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित मलूकपीठ में ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में से के क्रम में श्रीमद रामचरितमानस जी के माध्यम से क्रमशः कुछ कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सर्वप्रथम आज हम बहुत विलंब से आए इसके लिए क्षमा प्रार्थी है विशेष क्षमा प्रार्थी तो पूज्य मिश्री जी गुरु जी से हैं क्योंकि गुरुजी लगभग चार बजे यहाँ आ गए थे और हम एक घंटे बाद आ रहे हैं तो ये बड़ा अपराध है कि अपने पूज्य जन विराजय हों और हमारी उपस्थिति विलंब से हो पर अपरिहार्य कारण से हमको कहीं जाना पड़ा वहाँ से आने में विलंब हुआ आज दिन का विश्राम भी नहीं हुआ और स्नान भी नहीं कर सके बस आए आके सीधे यहाँ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज तुलसी का अर्चन भी होना है तुलसी की व्यवस्था भगवान ने कर दी है आचार्य जी ने आपको सब बात बता ही दी है और ये परम पवित्र पुरुषोत्तम मास है सपाद लक्षाधिक सालिग्राम भगवान यहां विराज रहे हैं आपके द्वारा एक एक नाम से पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम है ना पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम है ना ऊपर में है तो वो वो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम श्रीमद भागवत प्रोक्त है श्रीमद भागवत में जो भगवान के एक सहस्त्र नाम आए हैं नामों का वह अद्भुत संग्रह है प्राचीन संग्रह है कहते हैं की श्री बल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने संपूर्ण भागवत का पारायण का लाभ मिल जाए इसके लिए बल्लभाचार्य जी ने भागवत जी के प्रथम स्कंध से लेकर बारहवें स्कंद तक भगवान के शास्त्र नाम को चयन किया उनको लिखा और वर्तमान में गीता प्रेस ने उसको छपा दिया है तो पुरुषोत्तम शास्त्र नाम करके वो बहुत अद्भुत है और ये पुरुषोत्तम मास है तो भाव तो मन में ऐसा है कि यद्यपि तुलसी बहुत महंगी हो रही है बाजार में महंगी तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी महंगी तो है ही है बाजार में यहां जो तुलसी आ रही है यहां तो रोज तुलसी आती है क्यों भगवान बहुत है शालिगिराम जी तो तीन सौ किलो के हिसाब से तुलसी आ रही है लेकिन मन में ऐसा भाव बना है कि भगवान के संकल्प से यदि इस पुरुषोत्तम मास में चातुर्मास में सवा करोड़ तुलसी भगवान को चढ़ जाए तो एक अनुष्ठान भी आप लोगों के द्वारा हो जाएगा और भगवान शालग्राम जी को तुलसी अर्पित हो जाए अब अधिक समय न लेते हुए गुरुजी पांच दोहा तो मूल पाठ करते हैं और फिर चर्चा करते हैं अभी मानस में नाम वंदना का क्रम ही चल रहा है नाम वंदना मानस की पूर्ण हुई नौ दोहे की खूब आराम से एक एक चौपाई का विचार करते हुए चल रहे हैं और इसके बाद मन में ऐसा भाव जगा कि मानस में अन्यत्र भी जहाँ जहाँ पात्रों के द्वारा नाम महिमा कही गई है बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक उसका भी स्मरण करे उसका भी स्मरण हो चुका है और एक दिन विनय पत्रिका में राम नाम की महिमा कल कवितावली में राम नाम की महिमा तुलसी साहित्य में और आज दोहावली में श्री राम नाम महिमा क्योंकि ये इस तरह का अवसर हमेशा तो मिलता नहीं है सात दिन की या नौ दिन की कथा में तो कुछ नहीं हो पाता है भगवान ने तीन महीने का अवसर हम लोगों को दिया है तो तीन महीने में जहां तक भगवान चाहेंगे वहां तक होगा सवेरे लीला भी बहुत सुंदर हो रही है श्री गौरांग लीला हो रही है बहुत अद्भुत प्रेममयी लीला है आज झाजी कहाँ गए थे आज कहीं थे नहीं उपस्थित नहीं लीला में थे आप तो हम देखे लेकिन आप हमको दिखाई नहीं पड़े पीछे बैठे थे आप आगे बैठना चाहिए आपको पंडित श्री बटू ही झाजी बहुत अच्छे विद्वान हैं, चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र पांच खंडों में संस्कृत छंदों में गीता नशम करके लिखा है और बहुत से संस्कृत के ग्रंथ आपने लिखे है बहुत अच्छे विद्वान है और बड़ी कृपा है पूज्य सदगुरुदेव भगवान का जो चरित्र है भक्त जी का वो भी छंदोबद्ध आपने लिखा है श्री अक, स्वामी अखण्डानंद जी का चरित्र भी लिखा है छोब्ध संस्कृत में और स्वामी श्री कृपात्री जी का चरित्र भी छोब्ध संस्कृत में लिखा है अनेक महापुरुषों का चरित्र आपने जो लोकोत्तर कोटि के महापुरुष है उनका चरित्र आपके द्वारा लिखा गया है तो अब हम पांच दोहा करने के बाद थोड़ी देर चर्चा करेंगे आज विलंब हो गया इसलिए थोड़ा कम करेंगे बालकांड के नब्बे दोहा तक हो चुका है मुनि बच्चन सुनी देख प्रीति विश्वास चले भवानी ही नहा ये सिर गए मां चोल सब प्रसंग गीरी पति सुना मदन गहन सुनी पति दुख पहूरी कहो दाना दुनि में बन बहु तब दीनी, थी। दिनी, दिनी, दिनी थी। थी नहीं, पद सत्तर सुनी गणपद विनय माचल गाय पा बाचत फीबी मिनय समानी लगन बाकी मुनि सुमन ुसारीमन विषि समुदीता लगे सवार सकल सुर विविध विवाह ही सगुन मंगल सुग करा शिवही समन भूगन कर ही सिंगारा जटाम कुटे मोर सवा तिल सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपवीन भूंगा करल कंठ नर सिर माना अजीब एक शिव कृपा करतू करूरा चले बस करू बाजा दे प्रियलाय चली चली पान चले बनाता नहीं बरात रूल अलू का विष्णु कहा तबियति सब बोल सकल विरा होई तलभ सब निज निज सहित सम पर अंधार परात नाई हू पर निजी निजी निजी थे थे मन ही मन महेश हरिएंद्र वचन नहीं अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के सकल गन तेरे व सब तुम्हें प्रभु पद जलव को पावन को अपावन गति दरे भूषण कराल कपाल कर सत्य जो भी कर स्वान सूर कल्य गलितने जमात बरनत नहीं बने नाच ही गावही गीत परम करंगी भूत सब देख अति विपरीत बोलही बचन विचित्र विधि जस जसदूलह तस बनी बराता राम को रौतुप विविध भूमि मत जाता सब नहीं कलावार रामा।, रामा ही जिनगिरी सब पढ़ाव सब काम रूप सुंदर तन भारी रामा रम सहित समाज सहित बरनारी रामा गए आरा हाँ रामा गई मंगल चैत ये आरा रम प्रथम ही पौत्री रामा रम जथा सब समय लाग विधि की चरिता पूलो विपुल करिता मंगल विपुल तोरण पता के बनिता पुरुष सुंदर मुनि मनमो जगदम्बा जहा अवसरी सोपुर बरन की संपत्ति सुख नित तन अधिकार नगर निकट बरात सुनिया पुरखर भर तुम तो पाई करी बना सही समाज जब बिजल जले मान सब भरी धीर बालक सब ले जीव पराने गए भवन गा कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर प्रेसाच जोगी विकट देखत चरात दे कहीं समुझि महेश समाज, समुझी महेश, समाज समुझी महेश समाज सब जन जनक मुसुका बाल बुझाए विविध विधि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 स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की द्वादश ग्रंथावली कही जाती बारह कृतियां हैं उनकी उनमें एक स्वतंत्र कृति है दोहावली जिसमें बड़े सुंदर सुंदर दोहे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखे हैं वैसे तो बहुत अच्छा हो कि गोस्वामी जी के संपूर्ण साहित्य पर क्रमशः चर्चा हो जैसे विनय पत्रिका पर पूरा क्रमशः हुआ ऐसे ही द्वादश ग्रंथावली पर स्वतंत्र क्रमशः प्रवचन हो लेकिन कम से कम नाम महिमा को लेकर के गोस्वामी जी की द्वादश ग्रंथावली की संक्षिप्त चर्चा भगवत कृपा से भगवत संकल्प से प्रस्तुत की जा रही है दोहावली में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने तीन दोहों में तो श्री सीताराम जी का ध्यान किया है और चौथे दोहा से में दोहे तक अड़तीस दोहों में श्री राम नाम की महिमा का वर्णन किया है अड़तीस दो हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि गोस्वामी श्री तुलसीदास महान नाम निष्ठ संत हैं रामचरितमानस में भी उन्होंने कहा यही महा नाम उदार अति पावन पुराण श्रुति धारा और हम समझते हैं कि भगवान नाम के महात्म्य पर इतना विस्तृत विवेचन करने वाला भक्ति काल में वो स्वामी श्री तुलसीदास जी के अतिरिक्त दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता और एक सबसे ऊंची बात है कि जो कुछ उन्होंने कहा सब वेदादि शास्त्रों के सर्वथा अनुकूल कहा वर्णाश्रम व्यवस्था के सर्वथा अनुकूल कहा केवल भावुकता में कहीं कुछ नहीं कहा एकदम जो कुछ कहा सब कुछ सिद्धांत की कसौटी पर खरा उतरा हुआ है ये वैशिष्ट है उनका तो सभी ग्रंथों में नाम महिमा खूब कही है अब दोहावली में आप विचार कर लीजिए कि अड़तीस दोहा उन्होंने श्री राम नाम महिमा के गोस्वामी जी के अंतकरण में श्री रामनाम लगता है इतना अधिक समाहित हो गया कि वे लेखनी उठाते हैं और किसी न किसी रूप में राम नाम की महिमा उजागर होने लगी क्रमशः 38 दोहों में दोहावली में राम नाम की महिमा लिखने के बाद भी इसी दोहावली में यत्र तत्र नाम के संबंध में फिर भी कुछ कहा अड़तीस दोहा कहने के बाद ही संतोष नहीं जहाँ अवसर मिला वहाँ श्री राम नाम की महिमा की चर्चा की रामचरित में तो आप श्रवण कर ही चुके हैं इस दोहावली में रामचरित के भी कुछ दोहे गोस्वामी जी ने किए यद्यपि ये स्वतंत्र करती है लेकिन कुछ दोहे रामचरित मानस के भी इसमें नाम महिमा के उन्होंने स्थापित किए और रामाज्ञा प्रश्नावली जो उनका ग्रंथ है स्वतंत्र ज्योतिष शास्त्र संबंधी ग्रंथ है उस रामाज्ञा प्रश्नावली के भी कुछ दोहे इसमें उन्होंने यथावत स्थापित किए हैं नाम के प्रति अत्यंत अगाध निष्ठा दृढ़ता नाम में अभिरुचि ये गोस्वामी जी का अंतकरण का मुख्य विषय है इसलिए किसी भी प्रकार से वह प्रस्तुत हो जाता है प्रकट हो जाता है एक दोहा रामचरित मानस का नाम वंदना का है बहुत प्रसिद्ध है और वो आप सबको याद है उसकी हम व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि उसका व्याख्यान हो चुका है राम नाम मणि दीप धर्म गीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर हू जो चाहसी उजिया दूसरा दोहार एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराज दो ये दोहा भी नाम बनाना में मानसी में आ चुका है तीसरा दोहा मानसी का विकास ये भी नाम बनना में आ चुका है नाम राम को कलपतरु कलि कल्याण निवास जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी ये दोहा भी आ चुका है आगे जिस लोहे को हम कहने जा रहे हैं वो दोहा भी आ चुका है बरसा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साली दास राम नाम बर बरण जुग सावन भादू मां आगे जो हम दुआ दुआर वो भी आ चुका है महाराष मज राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिम पाले दली सुरसाल इसका भी व्याख्यान हो चुका है सकल कामना ही नजे राम भगत रसलीन नाम सुप्रेम पीयूष हृदय से नी किए मन में इस दो तो की भी चर्चा हो चुकी है जो संपूर्ण कामनाओं से शून्य होकर भगवान की रसरूपा भक्ति में निमग्न है डूबे हुए हैं उन निष्काम प्रेमी जीवन मुक्त महापुरुषों की स्थिति यह है कि उनका मन रूपी जो मीन है वो नाम रूपी पीयूष का जो हृदय है उसमें उनका मन मीन बनकर निवास करता है इसका मतलब है क्षणार्ध के लिए भी उनका मन नामामृत पान के अनुभव से विरत नहीं होता है जैसे मछली जल से बाहर करो तो उसकी मृत्यु हो जाएगी एक क्षण भी बिना जल के नहीं जी सकती ऐसे ही जो सर्वथा कामना सुने महापुरुष हैं वे अन्य जल के बिना भले ही रह जाएं, पर भगवत स्मृति के बिना वे एक क्षण जीवित नहीं रह सकते कितनी अद्भुत बात ये दोहा भी हो चुका है ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान रामचरित सत कोटि महलीय महेश जी जान आगे सवरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गा तेरी रामचरित मानसी में आ गए उत्तराखंड में बारी मथे घृत हो भजन न भवतरीय यह सिद्धांत अपे अब जो दोहा हम कहने जा रहे हैं ये मानस का नहीं है ये दोहावली का दोहा है इसलिए इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे गोस्वामी जी इस दोहे में यह कहना चाहते हैं कि वस्तुतः इस पिंड ब्रह्मांड में जो कुछ गुणदोष दिखाई पड़ रहे हैं वह माया के द्वारा रचित ही माया का ले जब तक रहेगा तब तक गुणदोष रहेंगे और माया नष्ट हो जाएगी अविद्या नष्ट हो जाएगी तो गुणदोष भी समाप्त हो जाएंगे मैने गुणोष की दृष्टि समाप्त हो जाएगी सर्वत्र अखंड सच्चिदानंद परमात्मा का सर्वगत सर्वरूप सर्वमय रूप में अनुभव होने लग जाएगा अब ये मायाकृत गुणदोष कैसे नष्ट होंगे तो इस दोहे में गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि बिना भगवत नाम स्मरण के भजन के मायाकृत गुण दोष किसी भी अन्य साधन से किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकते। आप नाम के अतिरिक्त और और जो साधन है उन सब साधनों को कर लो योग कर लो यज्ञ कर लो जप कर लो तप कर लो तीर्थ यात्रा कर लो दान कर लो और और जितने जीवों के कल्याण के वेदादि शास्त्रों में साधन कहे गए हैं उन सबको कर लो फिर भी उन सबको कर लो एक साथ सब संभव नहीं किसी से हो जाए पर कथंचित कोई ऐसा प्रमाद शून्य व्यक्ति है जो सारे कल्याण के साधनों का श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान कर चुका हो तो भी मायाकृत गुण दोष नष्ट हो जाएंगे इसमें संदेह ही बना रहेगा अब प्रश्न है कि वेदादि शास्त्रों में जो साधन कहे गए हैं क्या वे साधन ठीक नहीं ये तो सोचना भी ठीक नहीं वो सब बिल्कुल ठीक है अधिकारी भेद से सबके लिए अलग अलग साधन है क्योंकि प्रत्येक जीव का जन्मांतरीय संस्कार अलग अलग है उस जन्मांतरीय संस्कार के अनुरूप उसकी साधन रुचि उत्पन्न होती है किसी भी साधन की महिमा को अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि वे सब साधन इतिहास पुराण धर्मशास्त्र इन सब में कहे गए साधन हैं परम कारुणिक त्रिकालदर्शी महात्माओं के द्वारा ऋषियों के द्वारा बताए गए साधन हैं उन साधनों में कहीं कोई दोष नहीं है पर वर्तमान की स्थिति ऐसी है देश काल की विकट परिस्थिति ऐसी है कि आप कर्म में साधन में प्रवृत्त हो रहे हैं लेकिन संपूर्ण उस साधन की विधि का मर्यादा का निर्वाह हो जाए इसमें कठिनाई और भगवान नाम का सबसे बड़ा वैशिष्ट है आप लोग कलिसो उपनिषद में सुन चुके हैं नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कोष से विधि रीति आपने महामंत्र की इतनी महिमा बताई इसकी विधि क्या है तो ब्रह्मा जी ने बिना किसी भूमिका के और बिना किसी संकोच के कहा नास्त विधि रीति नास्त विधि रीति का अर्थ है नाम जप करना नाम स्मरण करना नाम संकीर्तन करना यही विधि है और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने विधि निषेध की इतनी सुंदर परिभाषा दी है वे कहते हैं राम को सुमिर सब विधि को राजरे सारी विधियों का सम्राट क्या है बोले राम जी का स्मरण करना और निषेधों का सम्राट क्या है बोले राम को विषार वो निषेध सिरताजरे राम जी को भुला देना यही निषेधों का सिरताज है ज्यादा विधि निषेध के झमेले में मत पड़ो भगवान का स्मरण ही विधि है और भगवान की विस्मृति ही निषिद्ध है भगवान की निरंतर स्मृति बनी रहेगी तो धर्म के जितने अंग हैं, धर्म के जितने लक्षण हैं, सदाचार के जितने लक्षण हैं, वे बिना चाहे नाम जापक के अंतकरण में स्वतः प्रतिष्ठित हो जाएंगे उसका कारण क्या है उसका कारण है कि बीजम धर्म प्रभुत होता भूतए रामनाम नाटक में हनुमजी महाराज कह रहे हैं कल्याण निधान रामनाम कैसा है कल्याण निधान कलिमलथनम पावनम पावना पाथेयम जन्म मुक्षो सपदरपाप्त प्रस्थित विश्रामक कविवर बचसा जीवनम् सज्जना अंत में गुरु जी बीजम धर्म द्रुम से प्रभुवत भवताम भूत राम नाम धर्म रूपी वृक्ष का बीज है राम नाम भगवान नाम मूल में नहीं होगा तो धर्म अंतकरण में अंकुरित ही नहीं होगा पल्लवित नहीं होगा तो धर्मरूपी वृक्ष का बीज राम नाम है और धर्म रूपी वृक्ष का फल भी राम नाम है क्योंकि फल ही तो बीज होता है इसलिए संपूर्ण धर्मों के आचरण का सार है भगवान का स्मरण फल भी वही और बीज भी वही संपूर्ण धर्म अपने जीवन में स्थापित करना है तो भगवान नाम का आश्रय ले लो जितने भी साधन हैं वर्तमान की विकट परिस्थिति में सविधि उनका अनुष्ठान संभव नहीं है कहीं न कहीं त्रुटि हो जाएगी होती ही है हमें एक उदाहरण देते हैं सबसे पहले शौचाचार हमने गुरुजनों से जितना सुना है या पुराण आदि में पढ़ा है उसका हम स्वयं अपना प्रमाद कहें या देश काल की परिस्थिति कहें उतना उस रूप में हम उसका पालन नहीं कर पाते हैं धर्म शास्त्र के अनुसार तो शौचालय में मलत त्याग नहीं करना चाहिए उसमें जल होता जल में मलत त्याग होगा जल में मूत्र का त्याग होगा परिस्थिति ऐसी है वहीं शौचालय है वहीं स्नान है पवित्रता कहां से है इसको यहां तो आप चलो व्यवस्था बना लो बाहर जाओगे तो क्या करोगे हम साथ मिट्टी रखते हैं मिट्टी से शुद्धि करते हैं लेकिन जितनी मिट्टी से शुद्धि का विधान है उतनी मिट्टी का प्रयोग करने लग जाए तो जिसके घर में रुकेंगे उसके सब मकान तोड़ना पड़ेगा तो क्यों सब उसकी जो भीतर अंडरग्राउंड फिटिंग है सब नल नल चौक हो जाएंगे सब नाली चौक हो जाएगी तो हिसाब से ही मिट्टी का प्रयोग करना पड़ता है जबकि लोग देखते हैं कि बाबा जी इतनी मिट्टी साथ लिए हुए हैं तो उनको थोड़ा उनका चेहरा दूसरे ढंग हो जाता है पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ लुधियाना गए पंजाब में लुधियाना और महाराज जी बहुत प्रयोग करते थे मिट्टी का एक बड़ा पैकेट भर के मिट्टी चलती थी खत्म हो जाए तो दूसरी मिट्टी उसमें भी बड़ी महाराज जी के भीतर बड़ा विचार था वृंदावन में तो वृंदावन की मिट्टी का प्रयोग करते ब्रज के बाहर जाए तो ब्रिज की मिट्टी नहीं ले जाते शुद्धि के लिए ब्रिज की मिट्टी क्यों ले जाए तो बाहर की मिट्टी लेते थे महाराज जी शुद्धि में पहले की बात है पुरानी ये बात सन उन्नीस सौ की तो एक इतना पैकेट था उसमें मिट्टी भरी हुई थी तो जिस भगत का घर था हाथ जोड़ के बोला महाराज मकान तोड़ना पड़ेगा महाराज जी बोले हम तो मिट्टी का प्रयोग करते हैं तो बोले ठीक है वो बाल्टी लेके नौकर आता था उस बाल्टी में मिट्टी से शुद्धी मतलब ऊपर से जल डालते बाल्टी से मिट्टी वाले पानी को बाल्टी में भरते और उसको बाहर रोड पर फेंकने जाते ये हमने आंखों से देखा है महाराज इसमें तो सावन ही लगेगा इतनी पतली नाली है सब चौक हो जाए मकान खराब हो जाए शुद्ध अन्न नहीं है गीज संकरित हो गए हैं साफ सब्जियां संकृत हो गई हैं सब चीज मिलावटी हो गई है ना देश की शुद्धि ना काल की शुद्धि और न पदार्थ की शुद्धि और ना ही व्यक्ति की शुद्धि याजक में जो लक्षण होने चाहिए उसमें वे लक्षण नहीं है और आचार्य ऋतिक में जो लक्षण होना चाहिए उसमें वो लक्षण नहीं है इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम शौचाचार का त्याग कर दें इसका तात्पर्य नहीं कि वैदिक धर्म का हम त्याग कर रहे यथा हमें उसका पालन करना चाहिए पर यह बात भीतर से समझ में आनी चाहिए यह सब करते हुए भी हमारा किया हुआ सफल तब होगा सार्थक तब होगा जब निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहेगी मूल में यदि भगवान की विस्मृति हो गई तो यह क्रिया कर्म केवल तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा अधिक से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति होगी स्वर्ग की प्राप्ति उसका बहुत कोई विशेष महत्व ज्ञानियों की दृष्टि में नहीं है भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो योग व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो नाभाजी की वाणी भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो भक्ति से शून्य धर्म अधर्म है आप लोग कहेंगे धर्म धर्म कैसे हो जाएगा अधर्म का फल क्या है पाप का फल नरक है और नारकी यातना भोगने के बाद फिर भगवान कृपा करके सौभाग्य देते हैं फिर मनुष्य बनाते हैं तो इसी मृत्यु लोग से पापात्मा गया था नरक और नारकी पीड़ा सहन करने के बाद भोगने के बाद फिर यहीं आ गया और सकाम कर्मानुष्ठान करने वाला पुण्यात्मा धर्मात्मा व्यक्ति भी पुण्य करके स्वर्ग गया और पुण्य फल भोग के फिर यहीं आ गया तो नरक अधर्म करने वाला जहां से गया था लौट के वो भी वहीं आ गया और पुण्य कर्म करने वाला धर्म करने वाला जहां से गया तो वो भी लौट के वहीं आ गया तो अंतर क्या रहा संस्कृति के चक्र से तो दोनों ही नहीं छूटे इसलिए जीव को कृतकृत्यता क्रत, की अनुभूति के लिए कृतार्थता की अनुभूति के लिए पुण्य और पाप दोनों से सर्वथा विरहित तो होना पड़ेगा और पुण्य पाप से विरहित पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भगवत भक्ति उसके बिना पुण्य पाप से रहित तो होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है एक ही उपाय है भगवत शरणागत जो जीव होते हैं उनके गुरुजी संचित तो नष्ट हो जाते हैं वे जिस क्षण भगवान की शरण ग्रहण करते हैं उसी क्षण उनके अनंत जन्मों के संचित सुभाषुभ सब नष्ट हो जाते हैं क्रियमाण पवित्र हो जाता है क्योंकि कर्ता पने के अहंकार से शून्य होकर भगवत मुखोल्लास के लिए भगवत प्रीत्यर्थ कर्मानुष्ठान करते हैं अब करने के बाद श्री सीतारामचंद्र अर्पण वस्तु श्री राधा कृष्ण अर्पण श्री लक्ष्मी नारायण अर्पण भगवान को अर्पित कर देते हैं तो क्रिमाण कर्म का बंधन उनको रहता नहीं है अब केवल और केवल संबंध इस शरीर के प्रारब्ध का है और प्रारब्ध का भोग भुंजान एवात्मकृतम विपाकम आत्मक्रतम विपाकम ये अपना किया हुआ ही है जो हमको इस शरीर से भोगने के लिए मिला है ऐसा विचार करके प्रारब्ध के क्षय के लिए भी भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं भगवान की कृपा का अनुभव उस काल में भी करते हैं और उसको प्रसन्नता से भोगते हैं बस प्रार्थना ये करते हैं कि प्रभु इस शरीर के प्रारब्ध भोग के काल में कभी मैं आपको न भूल जाऊं स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है जहां राखो तह रहो मान सुख राश है देह दया कर दान न भूलों। केली को भगवत वलित तमाल वेली को, नरक में भी कथन चित नारकी कष्ट का भी अनुभव करते हो तो भी आपकी विस्मृति न हो महाराज जी भयंकर से भयंकर शारीरिक व्याधि पीड़ा भगवान की स्मृति की महिमा से वो दुखद नहीं सुखद हो जाती है हम एक अनुभव सुना रहे हैं आपको पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज गुरुजी खूब जाते थे खाक चौक में महाराज जी को वाल्मीकि रामायण की कथा भी गुरुजी ने सुनाई बड़ा विलक्षण जीवन था उनका नीम के नीचे खाली तखत पर बैठे रहते थे परम विरक्तों का 100 साल पहले महात्मा कैसे रहते होंगे उसका वो नमूना थे महाराज जी अब दवाई लेते नहीं थे बहुत पीछे स्वामी श्री बामदेव जी के विशेष आग्रह पर उन्होंने दवाई लेना शुरू किया पहले किसी तरह की दवाई नहीं लेते थे न अंग्रेजी न एलोपैथिक न आयुर्वेदिक दवाई नाम से कोई चीज नहीं लेती स्वामी बामदेव जी ने बहुत विशेष आग्रह किया तो फिर उनके आग्रह से थोड़ी गीता डॉक्टर नहीं है बोले ये जो दे देंगे वो ले लेंगे वो ले लेते थे दबाए तो महाराज जी को बहुत तेज बुखार हो गया और सौ वर्ष से ऊपर उनकी अवस्था थी हम पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में थे तो, हाथ चौक आश्रम से सूचना पहुंची कि महाराज जी को बहुत अधिक तेज बुखार एकदम जल रहा है शरीर बहुत कांप रहे महाराज जी आप आ जाओ तो हम आगे रात्रि को लगभग साढ़े नौ बज रहा होगा हम आए तो देखा महाराज जी को बहुत जोर का बुखार था तैद 104-105 डिग्री बुखार हो सकता है इतना तेज बुखार था एकदम कांप रहा था शरीर हम तो घबरा गए देखिए महाराज नहीं नहीं नहीं कोई दवाई वाई कुछ नहीं क्यों आए तुम अलुका महाराज जी हमको खबर गई से अरे कौन, कौन मुख गया खबर देने के लिए एक एक तो होता रहता है अमिका महाराज जी बहुत तेज बुखार है मैं यहाँ लेट जाऊ रात को नहीं नहीं हम अकेले रहते हैं जाओ अपने आसन पर लेकर यहाँ लेट नहीं लेकिन तुम आ गए हो तो हमको बुखार के कारण बैठने में हम समर्थ नहीं हो पा रहे हैं हमको सहारा लगाकर बिठा दो आसन से बिठा दो हमको बस इतना काम कर दो और चले जाओ तो खूब शरीर उनका जल रहा था हमने उनको उठाया पीछे सहारा लगा के और महाराज जी आसन पर ऐसे बैठ गए ऊपर से कपड़ा उठा दिया जैसे वो सहज मुद्रा में बैठते थे तो बैठ गए और हमको कहा था हमने महाराज जी कितने बजे सवेरे आने की आज्ञा है बोले पांच छह के बीच में आ जाना ठीक तो हम लगभग लग पोने छह बजे उनके निकट पहुंचे तो वहां जो संत रहते थे उनसे हमने पूछा कि रात को महाराज जी उठे क्या बोले जैसे आपने बिठाया था पूरी रात एक आसन से एकदम मूर्ति की तरह बैठे हैं बोले भी नहीं कुछ नहीं तो देखा महाराज की अवस्था में थे तो डरते डरते हमने उनके हाथ का स्पर्श किया तो ज्वर नहीं था शरीर में ज्वर उतर गया था और वो ध्यान में थे मैंने जब स्पर्श किया श्री सीताराम बोला तो थोड़ी देर बाद वे ध्यान से बाहर आए और जैसे ही बाह्य दशा में आए आते बोले वाह कितनी रघुनाथ जी की कृपा बहुत आनंद बहुत आनंद बहुत आनंद रघुनाथ जी विशेष कृपा करते हैं तब शरीर में रोग उत्पन्न होता है बुखार आता है कितनी बड़ी भगवान की कृपा वाह आनंद हो गए वाह आनंद हो गए अब हम सोचें कि इतने तेज बुखार में लोग डॉक्टर को पुकारते हैं और ये तो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं बुखार की बहुत आनंद हो गया महाराज जी क्या आनंद हो गया बोले देखो बच्चा तुम जानते हो कि हम अन्न नहीं खाते हैं दोपहर में एक डेढ़ छटाक साग लेते हैं शाम को दूध लेते हैं तो जर में कुछ खाना नहीं चाहिए तो कल दिन भर का व्रत हो गया बहुत बढ़िया खूब भगवान के नाम का जप हुआ और रात्रि को तुम बिठा करके गए तो बोले श्री राम नाम महामणि के प्रकाश में इतना आनंद मिला इतना आनंद मिला कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हमें तो कष्ट की अनुभूति ही नहीं हुई और बुखार कब आया कब चला गया ये भी पता नहीं चला तो यदि बुखार ना आता तो हम कुछ दूध पी करके सो जाते तो उतना समय नष्ट हो जाता हमारा लेकिन बुखार ने पूरी रात भगवत स्मरण कराया कितना अच्छा ध्यान बना कितना बढ़िया भगवान नाम का चिंतन बना नाम के प्रकाश में महाराज जी के शब्द में श्री राम नाम महामणि के प्रकाश में बहुत आनंद का अनुभव हुआ बहुत आनंद का अनुभव हुआ हमने यह बात पूज्य भक्तमाली जी को सुनाई तो महाराज ने कही यही सुख दुख की अनुभूति करने वाला अंतकरण है वो तो अंतकरण जब भगवान की अनुभूति में लग जाता है तो सुख दुख निवृत्त हो जाते हैं यह है देहातीत अवस्था देह से ऊपर उठने की बात तो प्रारब्ध को रोकर करके नहीं प्रसन्नता से भगवत प्रसाद मानकर भोग लेते हैं प्रारब्ध शेष रह जाएगा तो उसको भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा इसलिए प्रभु प्रारब्ध भोगने के लिए जन्म ना हो आपकी इच्छा से तो हजार बार जन्म हो कोई इच्छा की बात नहीं पर जैसे कर्म फल भोगने के लिए वर्तमान शरीर मिला है इस तरह से कर्म के जाल में फंसकर करके दूसरा जन्म ना हो आपकी नित्य से प्राप्त हो आपका नित्य कैंकर्य प्राप्त हो यही भगवान के भक्तों का अभिष्ट है तो संचित क्रिमाण और प्रारब्ध इन तीनों प्रारब्ध को भोग लेते हैं क्रिमाण का बंधन नहीं रहता और संचित नष्ट हो जाता है इस तरह से मुक्त होकर वो भगवान की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं पुण्य पाप से रहित हो जाते हैं कथंचित फिर भी ज्ञानाज्ञान पूर्वक कोई संकल्पित शुभा शुभ बन गया पुण्य पाप बन गया तो क्या उसके लिए फिर उसे संस्कृति के चक्र में पढ़ना पड़ेगा कहते नहीं पढ़ना पड़ेगा भगवान का जो शरणागत भक्त है उसके जो प्रशंसक होते हैं उपासक होते हैं उसमें उसके पुण्य चले जाते हैं जो उनके विरोधी होते हैं निंदक होते हैं उनमें उनके पाप चले जाते हैं भगवान दोनों से मुक्त करके अपने प्रपन्न शरणागत जीव को निर्भर बना देते हैं इसीलिए बिना भगवान के भजन के माया नष्ट नहीं हो सकती नहीं हो सकती नहीं हो सकती और उसका कारण ये है कि भगवान मायापति हैं। इसलिए भगवान का माम एव ये प्रपजं से माया मेतांतरते थे एवंकार एवकार अन्य की व्यावृत्ति के लिए है अनन्य भाव से मेरे चरण कमलों का जो आश्रय ले लेते हैं वो मेरी माया से मुक्त हो जाते हैं कितनी बढ़िया बात है तो गोस्वामी जी इस दोहा में कहना चाह रहे हैं कि गुणदोष माया के द्वारा सृष्ट हैं और जब तक माया नष्ट नहीं होगी तब तक, तक गुणदोष नष्ट नहीं होंगे और माया नष्ट बिना भजन के नहीं होगी और भजन की मर्यादा क्या है बोले कामना युक्त तो होकर के जो भजन किया जाता है उसका फल व्यभिचरित तो हो जाता है उसका फल कामनाओं की पूर्ति में चला जाता है इसलिए भगवान के स्मरण में भजन में सर्वथा कामना शून्य होकर के भजन की कोई कामना नहीं कोई इच्छा नहीं यहां तक कि सात्विक संकल्प भी वो सतोगुणी माया के द्वारा सृष्ट ही है और वो सात्विक मायाकृत संकल्प वो आगे चलकर सात्विक नहीं रह जाता है उसी में रजोगुण आ जाता है उसी में तमोगुण आ जाता है और बाहर निकल नहीं पाता है इसलिए स्वयं संकल्प विकल्प से बचे सर्वतो सर्वतोभावेन अपना तनवन प्राण भगवान को अर्पित करें अब भगवान इस देह से इंद्रियों से हमारे द्वारा कुछ करवाना चाहते हैं तो भगवान करवा लें हम संकल्प करेंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे इस प्रकार से सर्वथा निष्काम होकर जो भजन करते हैं यहां बहुत से लोग बैठे हैं जिन्होंने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का निकट से संग किया है आप लोग बताओ पूरे जीवन में कभी किसी परमार्थ परोपकार के नाम से भी सीधे सीधे या प्रकारांतर से कभी महाराज जी ने धन की चर्चा चलाई कि हम ये काम कर रहे हैं उसके लिए धन की जरूरत है हमें गौशाला के लिए धन की जरूरत है हमें विद्यार्थियों की सेवा के लिए आवश्यकता कवि वाणी से क्या प्रकार अंतर? सबसे पहले श्री मोहन भाई महाराज जी को गुजरात ले गए तो इस शर्त पर महाराज जी गुजरात गए कि गुजरात की परंपरा है कि महात्माओं को बिठा करके फिर चिंदा चट्ठा इकट्ठा करते हैं ये उनकी संस्था है पैसा दो दान दो रसीद काटो और सार्वजनिक मंचों पर प्रवचन कराते हैं ये सब नहीं कराओ तो हम चलेंगे दस बीस लोगों के बीच में बैठकर सत्संग पर आते फिर लोगों को पता चलता था कि महाराज जी की सूर्यश्याम गौशाला है तो बिना मांगे जांचे कोई कुछ दे देता उसकी रसीद काट उसको दे देते और उनके पास जो बिना संकल्प के बिना याचना के अपने आप आ जाता वो अपने पास एक रुपए का भी संग्रह नहीं रखते वो सब गौ सेवा में या ब्राह्मण विद्यार्थियों की सेवा में जाता अपने पूरे जीवन में न एक इंच भूमि खरीदी न एक रुपए का संग्रह किया वस्त्र तक का संग्रह नहीं किया और एकदम अनिकेत अमानी पूरा जीवन एक रस व्यतीत कर दिया और वो संकल्प अपने मन में करें तो ऐसे निष्काम संत के संकल्प की पूर्ति के लिए भगवान व्याकुल रहते हैं कि हमको अवसर मिल जाए इनके संकल्प की पूर्ति का लेकिन भगवान के भक्त संकल्प रहित होते हैं इसलिए भजन की जो बात है वो तो निष्काम भाव से भजन करना गोस्वामी जी ने बनय पत्रिका में गुरुजी कहा कि को कछु दे कोई कुछ हमें दे और को भल कहे हमको लोग अच्छा कहें भला कहें और हमें कोई कुछ दे ये दो प्रकार की इच्छाएं साधन करने से भी जीव की नष्ट नहीं होती है ये बात बिना में गोस्वामी जी ने कही यह वासना न उड़ते जाई ये वासना हृदय से नहीं जा रही है इसलिए भैया हमको लोग अच्छा कहें भला कहें ये इच्छा भी मन में नहीं होनी चाहिए भरत जी क्या कहते लोग कहें गुरु साहिब द्रोही सारा संसार मुझे पापी से पापी अधम से अधम कहे भगवान का द्रोही करे गुरु का द्रोही कहे हमें स्वीकार है बस श्री रघुनाथ जी अपने चरणों में हमको स्वीकार करके ये है सर्वथा लोकेशना ना का त्याग इस प्रकार से कोई कामना नहीं किसी प्रकार की कोई कामना नहीं ये निष्काम भाव से भगवान का भजन करना और इस प्रकार से भजन करेगा उसकी माया नष्ट हो जाएगी उसमें कोई युग अथवा कोई काल बाधक नहीं है अब दोहे का भाव हमने सुना दी अब दोहा सुना रहे हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जा भजी राम सब काम सजी अस विचार मनुमा सारी कामनाओं को त्याग कर भगवान का भजन करो क्यों भगवान का भजन करें बोले इसलिए करो कि जो चेतन कह जड़ करी जड़ ही करें चैतन्य असमर्थ अस रघुनाय कहीं भज ही जीवते धन्य भगवान शिव पार्वती उनसे कह रहे हैं कि हे उमा न कोई ज्ञानी है और न कोई मूढ़ है सब भगवान का खेल है ज्ञानी को भी मूढ़ बना देते हैं अब मूर्ख को भी विज्ञानी बना देते हैं सब भगवान का खेल है आहा भगवान की कृपा शक्ति चेतन को जड़ और जड़ को चेतन कर देती है ऐसे भगवान का जो निष्काम भाव से भजन करते हैं वे जीव धन्य लवनिमेश परमान युग बरस कलप सरचंड भजसी नही भज सि राम कहा काल जा दंड अरे मन तुम उन श्री राम जी का भजन क्यों नहीं करते हो काल ही जिनका प्रचंड धनुष है लव निमेश परमाणु युग वर्ष कल्प यही सब उनके प्रचंड बाण हैं ये कालात्मा भगवान हैं और उन भगवान का आश्रय ही इस जन्म मृत्युरूपी कालचक्र से तुम्हें विमुक्ति दिलाने वाला है मानसिका दोहा है ये भी मानसिका दोहा है तब लगी कुशल न जीव का सपन हु मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहा शोक धाम तजिक आगे एक दोहा है बड़ा प्यारा दोहा है दोहावली का दोहा है गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम की जो महामहिमा है उसका विचार करते हुए उनके भजन की महिमा उनकी शरणागति की महिमा का विचार करते हुए सारे पुत्रकों को त्याग दो और संशयों का भी त्याग कर दो तर्क जो है उसका निषेध नहीं है हमारे यहां ब्रह्म सूत्र में तो भगवान व्यास कह रहे हैं सही तर्कीर्ण मंतव्या तो तर्क का निषेध तो नहीं है तर्क करने की आज्ञा है लेकिन मनमाने तरीके से कुछ ऊटपटांग बोलने की आज्ञा नहीं है क्योंकि तर्क में अप्रतिष्ठा नामक दोष है तर्क प्रतिष्ठाना तर्क से जिस पदार्थ का जिस सिद्धांत का निर्णय होगा वो स्थिर नहीं रहेगा क्योंकि उससे बड़ा बुद्धिमान कोई होगा तो वो अपना तर्क देकर उसको खंडित कर देगा इसलिए वेद का प्रामायण ही सबसे श्रेष्ठ है ऐसा मत है और तो कुतर्कों का त्याग तो सर्वथा करना चाहिए जिज्ञासा युक्त तर्क उसकी तो उसका निषेध नहीं है उसको किया जा सकता है अस विचार धीर, तज अस विचार धीर सजी कुतर्क संसय सकल भजहु राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुखद ऐसा बुद्धि से विचार करके कि भगवान का भजन भगवान का आश्रय भगवान की शरणागति ही जीव के लिए परम कल्याण कारिणी है ऐसा विचार करके कुतर्कों और संशयों को त्याग करके जो करुणा की खान श्री रघुनाथ जी हैं जो जीव को परम आह्लाद परम सुख प्रदान करने वाले राम जी हैं उनका भजन कीजिए राम चंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत नर पशु बिन्छ विषाल भगवान रामचंद्र के भजन के बिना जो निर्वाण चाहता है संसार चक्र से छूटना चाहता है वो ज्ञानवान मनुष्य भी बिना सिंह पूछता पशु है भजन तो करना पड़ेगा भजन नहीं करोगे तो भगवान की माया से पिंड नहीं छूटेगा क्यों बोले तो बड़े बड़े लोग भी माया से मुक्त नहीं हो पाए तो तुम क्या हो कौन कौन नहीं मुक्त हो पाए सुर नर मुनि कुना जे ही नमो, नमो माया प्रवल अस विचार मन मज्य महामाया पति कोई ऐसा कोई नहीं है देवता मनुष्य आदि जो भगवान की प्रबल माया से मोहित न हो जाए ऐसा विचार अपने मन में करके महामाया के जो पति हैं उनका भजन करना चाहिए अब रामाज्ञा प्रश्न नामक जो ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्नावली उसके कुछ दोहे उनको उद्धृत कर रहे हैं जिनको दोहावली में संग्रहित किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने और संतों में ये दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं इस दोहे में चित्रकूट धाम की बड़ी महिमा है और चित्रकूट में रहकर नाम जब करने की बड़ी महिमा है गोस्वामी जी कह रहे हैं ये दो तीन दोहे ऐसे हैं कि न जाने कितने संतों को उन्होंने चित्रकूट बसा दिया और भजन में लगा दिया हा चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सीय लखन समेत राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभीमत दे गोस्वामी जी कह रहे हैं चित्रकूट में श्री सीता जी के सहित लक्ष्मण जी के सहित रघुनाथ जी सदा सर्वदा निवास करते हैं सब दिन बसत कार्य है कि जैसे भगवान व्यास ने चौबीसवीं चतुर्गी के त्रेता के अंत में श्री राम अवतार को स्वीकार किया है तो यहां ये नहीं अर्थ नहीं लगाएंगे सब दिन बसत का अर्थ है कि सतयुग में भी सब दिन बसत और त्रेता में भी सब दिन बसत और द्वापर में भी सब दिन बसत और इस कराल कलिकाल में भी सब दिन बसत क्योंकि नहीं तो सब दिन बसत जो वाक्य का प्रयोग है तो व्यर्थ हो जाएगा इसका मतलब है चित्रकूट श्री सीताराम जी की नित्य लीला स्थली है चित्रकूट श्री सीताराम जी की नित्य विहार स्थली है भगवान का त्रेता में अवतार होता है उसके भी पूर्व भगवान श्री सीताराम जी की वो नित्य विहार स्थली है निरंतर भगवान वहां विहार करते हैं और तो निरंतर बिहार करने वाले भगवान श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी इनकी अनुभूति कैसे होगी बोले इनकी अनुभूति होगी राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभी मत तो दे श्री चित्रकूट धाम में निवास करते हुए जो निष्काम भाव से श्री राम नाम का जप करते हैं उन्हें निश्चित ही श्री सीताराम जी की अनुभूति हो जाती है इसमें कोई संदेह नहीं है पर कैसे चित्रकूट में निवास करना चाहिए संतों ने अपनी वाणियों में बहुत सुंदर सुंदर भाव इसके दिए हैं एक बहुत कुच्छ कोटी की भत्ता हुई हैं संत हुए हैं श्री मंजू केशी जी उनकी वाणी वो कह रहे हैं चित्रकूट वास की पद्धति चित्रकूट में भजन करें तो कैसे करें भजन कामद गिरी झिंग गिरि दामद गिरी झिंग श्री कांता नाथ जी के निकट निवास करो। मद गिरी दे कामद गिरी भिंग दे अर्ध राीमा देशिला पर अर्धरात्रि पर रा युगल ही शिलाखंड पर बैठ जाओ और एकदम तनलीन होकर तन्मय होकर बड़े भाव से श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम रसना निर्मल नाम मनु वर्षत धाराधर जैसे सावन भादों में झड़ी लग जाती है ऐसे युगल नाम का जिह्आ से वैखरी से उच्चारण करने लग जाओ और श्री कांता नाथ जी के ऊपर दृष्टि रखो ऐसे अर्धरात्रि के समय बैठकर साधन करो तब क्या होगा बोले सबसे पहले तो दिव्य वाद्य सुनाई पड़ेंगे महाराष्ट्र स्थली है ना सरकार की वाद्य अनेक भांति श्रवण करी श्रवण करी आप अनाहली बाद सुनाई पड़ेंगे नौकरों की झनकार सुनाई पड़ेगी आप को भी दुर्लभ अनाहत रस अनाहत शब्द सुनाई पड़ेगा ये सुर दुर्लभ रस है ये युगल का जो रास विरास है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है फिर तुम्हें कैसे मिलेगा तुम तो मनुष्य हो लहव पुरारी पसीजे भगवान मधगंजन महादेव जो चित्रकूट के अधिष्ठात्र देवता है वे भोले बाबा कृपा कर देंगे तो ये रस तुम तुम्हारे अनुभव में आ जाएगा केसी की यह रुचि पहु नसी की यह रुचि लह पुरारी पसीजे और एक पद में वो कह रही है ये जो भगवान की नित्य लीला है श्री सीताराम जी की बोले इस नित्य लीला के दर्शन के अधिकारी कौन है इस नित्य विहार के दर्शन के अधिकारी कौन है राम रहस्य के ए अधिकारी ए अधिकारी बहुनाधिकारी जिनको मन मर गयो और मरी गई कल्पना सारी जिनको मन मरी ग का संकल्प विकल्प समाप्त हो गया क्योंकि तो मन मर जाएगा तो संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए संकल्प विकल्पात्मक ही मन है इसका मतलब है लौकिक भोग अथवा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पारलौकिक भोग उनकी प्राप्ति का संकल्प विकल्प कभी उन निष्काम भक्तों के भीतर उठता नहीं उनका मन मर जाता है स्वप्न में भी उनका मन भोगों की ओर नहीं जाता संसार के पदार्थों की ओर नहीं जाता और ऐसी अवस्था जिस भाग्यशाली जीव की हो जाती है उसको उसकी अवस्था कैसी होती है हाँ चौदह भुवन एक रस जी थे चौदह भुवन एक है एक पुरुष एक नारी एक पुरुष एक, एक, एक नारी केवल श्री रघुनाथ जी और केवल श्री जानकी जी इनके अतिरिक्त तो न कोई दूसरा पुरुष दिखाई पड़ता है और श्री जानकी जी के अतिरिक्त कोई स्त्री नहीं दिखाई पड़ती ऐसी अवस्था हो जाती है चौदह भुवन एक रसदीक है एक पुरुष एक नारी यही बीज मंत्र है बेसी बीज मंत्र सोई जाने बेसी बीज मंत्र सोई जाने मंत्रे अवध बिहारी सब दिन बसत प्रभु तीय लखन समेत राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत दे आगे की जो हमें कह रहे राम नाम कलिकाम तरु राम भक्ति सुरधे सकल सुमंगल मूल जग गुरु पद पंक बड़ा प्यारा दोहा है दोहा बली का राम नाम कली कलप तरु कली नाम काम तरु राम को कली नाम काम तरु राम को विनय पत्रिका का पल कलयुग में राम नाम वांछित फल देने वाला कल्पवृक्ष है अब कल्पवृक्ष से बढ़कर है कल्पवृक्ष स्वर्ग का वैभव दे सकता है ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं दे सकता संसार चक्र से मुक्ति नहीं दे सकता भगवान के चरणों में अनुराग नहीं दे सकता पर श्री राम नाम सब कुछ देने में समर्थ है इसलिए कल्प वृक्ष से बढ़कर है कल्प वृक्ष तो इसलिए कह दिया जाता है कि और क्या कहें फिर ये न कहें तो क्या कहें इसलिए कल्प वृक्ष कहा जाता है विचार करने पर तो कल्प से भी करोड़ों गुना उत्कृष्ट श्री राम नाम है और राम जी की भक्ति क्या है राम भक्ति सुरधेनु राम जी की भक्ति ही सुरधेनु माने कामधेनु है अब महाराज जी यहां नाम कल्प कहा और भक्ति को सुरधेनु कामधेनु कहा अब देखिए नाम को वृक्ष कहा कल्प कहा और भक्ति स्त्री है तो उसको कामधेनु कह का दिया लेकिन कहने का आशय यहां ये नहीं है कि भगवान राम नाम कल्पवृक्ष है और भक्ति कामधेनु है सच्ची बात यह है कि राम नाम और भगवत भक्ति में भेद नहीं है कैसे देखो हम बताएं एक तो रामतीर्थ मानस में नाम वंदना के प्रकरण में गोस्वामी जी ने कहा राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर जो चाहती पूजिया तो राम नाम को मणि मणि प्रदीप कहा गोस्वामी जी ने और वही गोस्वामी जी उत्तरकांड में जहाँ ज्ञान दीप का वर्णन है वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं ता, राम भक्ति अनुपम सुख नहीं राम भक्ति मणि उर्वश जाके दुख लग ले न सपने हूँ ताके वहाँ भक्ति को मणि कह रहे हैं और यहाँ राम नाम को मणि कह रहे हैं तो क्या हुआ आशय क्या हुआ महाराज जी इसकी एक वाक्यता ये है कि श्री राम नाम महामणि ही भक्ति है कृष्ण नाम महामणि ही भक्ति है नाम ही कल्प है और नाम ही कामधेनु, इनमें भेद नहीं नाम को ही भक्ति कहा गया आप लोग कहें कैसे नाम को भक्ति कहा गया देखिए हम तो गुरुजी के विद्यार्थी हैं गुरुजी से पढ़े हैं पापों के त्रिविध प्रायश्चित शुभदेव जी ने बताए हैं एक प्रायश्चित तो बताया तत्वज्ञान क्योंकि तो तत्वज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक, तक निष्पाप सर्वथा हो नहीं सकेगा तो कहते हैं कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं आत्यंत ईष्यते अविद्वत अधिकारित्वात प्रायश्चितम विमर्शनम अविद्वत अधिकारित्व कर्म का अधिकारी अविद्वानी अज्ञानी है इसलिए तत्व ज्ञान हो जाए अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए जो भगवान से अनतिरिक्त ही है उस स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो सब खत्म हो गया देहाध्यास के ही कारण पुण्यपाप बनते हैं और इसकी सर्वथा निवृत्ति हो गई तो पुण्यपाप खत्म हो गया परीक्षित जी बोले महाराज ये तो बहुत कठिन है क्योंकि आप ही लोग कहे तो ना यमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुराश्रते नंत में यमय वेश लभ्या तो ये तो कठिन है ऐसे केवल कर कहने सुनने से तो तत्व ज्ञान नहीं हो जाता ऐसा होता तो जो विश्वविद्यालयों में वेदांत विभाग अध्यक्ष होते हैं जीवनभर वेदांत पढ़ाते सबसे पहले उनकी माया होनी चाहिए उनकी तो होती नहीं मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा परिवार इसी में लगे रहते पूरे जीवन भर तो क्या फायदा हुआ वो ठीक नहीं है ये हम नहीं बोल रहे लेकिन बात बता रहे हैं कि केवल मौखिक के ज्ञान से क्या लाभ होगा उस ज्ञान के अधिकारी सब नहीं है बहुत दुर्लभ है अति दुर्लभ है तो बोले फिर दूसरा साधन है पापों के प्रायश्चित का कर्म का अनुष्ठान क्योंकि विमान तो जीव में रहता ही है तो कर सकता है तो दूसरा साधन पाप रहित होने का बताया तपसा ब्रह्मचर्य शमेन च दमेन च्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन चेहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता हरम त्यगम महदपी वेणुगुल मिवानल ये दूसरा उपाय बताया क्या बताया तपस्या ब्रह्मचर्य शम दम त्याग सत्य शौच यम नियम इत्यादि साधनों का आश्रय लेकर देह के वाणी के बुद्धि के जितने भी पाप हैं उनको नष्ट कर दो कैसे बोले बेणु गुलमम इवा जैसे बांसों की रगड़ से जंगल में आग लगती है और सारा जंगल जलकर भस्म हो जाता है पाप वन जल के भस्म हो जाएगा ये साधन तो अच्छा है लेकिन कठिन कितना है सबसे पहले तपस्या को ले लो अब हम व्याख्यान तो तपस्या का कर रहे हैं लेकिन ठंडी हवा देने वाली मशीन के पास बैठे हैं अभी जमुना जी ने कुछ दिन पहले कृपा की थी वो लाइट कट गई सबका ज्ञान ध्यान कहां चलेगा सब घबरा गए बिना बिजली के हाहाकार मच गई महाराज बिना पानी बिजली के सबका ज्ञान डहरा के ठंडा पड़ गया हमारी पड़ गया ठंडा सब परेशान हो गए अभी फिर जमुना जी कृपा कर रही है बढ़ रही है लेकिन अब घटना शुरू होगी हमने सुना है एक महात्मा बता रहे थे घट रहा है जल तपस्या कठिन है तप शून्य होना चाहिए हम नहीं कहते हैं लेकिन तप कठिन है इस युग में ब्रह्मचर्य का पालन वह भी कठिन है अष्टांग मैथुन का सर्वथा त्याग इसी को ब्रह्मचर्य कहा गया पर पूरी मर्यादा से पालन होना कठिन है शम दम त्याग सत्य सौच सब कठिन है फिर भी कोई कथनचित प्रमाद रहित होकर इन साधनों को कर ले तो इन साधनों के अनुष्ठान से उसके पाप नष्ट होंगे पर द्वारा पाप उत्पन्न नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं क्योंकि गुरुजी उदाहरण जी उदाहरण वेणुगुल्मानला गुलम तो जल गया बांसों का झुरमुट तो जल गया लेकिन उसकी गहरी जड़ जमीन में है जैसे ही फिर सावन भादों की घटा आवेगी पानी बरसेगा जड़ तो भीतर मौजूद है फिर वो वृक्ष अंकुरित पल्लवित पुष्पित तो हो जाएगा फिर घना जंगल हो जाएगा तो पाप जिस मलिन वासना के कारण बनते हैं वो वासना जब तक निर्मूल नहीं होगी तब तक पाप कैसे समाप्त होगा तो ये जो उदाहरण है ये निरापद नहीं है ये साधन निरापद नहीं है इसमें आप, आपत्ति है बोले पहला तो पहले पहला जो उपाय बताया आपने उसके सब अधिकारी नहीं है तत्व और दूसरा जो आपने बताया उसमें कोई अधिकारी हो भी जाए तो उसमें यह समस्या है तो ऐसा कोई उपाय बताओ जो बहुत श्रेष्ठ हो सर्वोत्कृष्ट हो और सबसे सरल हो बहुत कोई बहुत अच्छा उत्तम है पर कठिन है तो सरल हो सहज हो सुलभ हो असर्वोपरि हो तो सुखदेव जी कहते हैं केचित केवल भक्त्या भक्या वासुदेव परायणा अघम भुन्वनिकात्मेन निहारिव भास्कर केवल या भक्त केवल या भक्ता मैंने विशुद्धा जो भगवान की भक्ति है उसका अनुष्ठान करके भगवत परायण हो करके काक्सनेन अधम धुनवंती का अर्थ है पाप और पाप जिस मलिन वासना के कारण उस मलिन वासना को सर्वथा समाप्त कर देते कैसे बोले जैसे भगवान सूर्य नारायण अंधकार को कुहरे को नष्ट कर देते हैं ऐसी सर्वथा नष्ट हो जाती है तो पाप की मलिन वासना पाप नष्ट हो जाते हैं अब प्रश्न हो गया गुरु जी क्या भक्ति है क्या तो सुखदेव जी को भक्ति परिभाषित करनी चाहिए थी पर भक्ति परिभाषित न करके वो सीधे अजामिलोपाख्यान सुनाने लग गए इसका आशय क्या है अजामिलोपाख्यान में नाम महिमा नहीं है अजामिलोपाख्यान में नामा भास महिमा है पुत्र के बहाने से नाम का उच्चारण करने वाला अजामिल अजामिलोप्यगा धामो किम पुनः श्रद्धया गृणन अजामिल भगवान के धाम को चला गया तो इसका आशय क्या है कि सुखदेव जी के मत में नाम भक्ति नहीं नामाभास भी भक्ति है नामाभास से सारे पाप नष्ट हो गए फिर नाम तो भक्ति है ही इसमें कोई संदेह नहीं इसलिए नाम ही भक्ति है संत सदगुरुदेव किसी जिज्ञासु आर्त शिष्य पर द्रवित होते हैं और उसको भगवत शरणागति प्रदान करते हैं तो कान में नाम का ही तो उपदेश करते हैं चाहे अष्टाक्षर मूल मंत्र श्री नारायण मंत्र का उच्चारण करें अथवा सड़ाक्षर श्री रामतारक मंत्र का उच्चारण करें अथवा अष्टादशाक्षर श्री गोपाल मंत्र का उच्चारण करें वस्तुतः रामकृष्ण नारायण के मंत्र का उपदेश करके भगवान नाम ही तो कान में सुनाते हैं और क्या सुनाते हैं वो नाम दान ही भक्ति का दान है और नाम ही भक्ति है भक्ति का वीज है वहीं से भक्ति प्रकट होती है इसलिए भगवान का नाम ही भक्ति है अब बताओ बिना नाम के भक्ति हो जाएगी भक्ति का प्राण है नाम आह इसलिए राम नाम कल्प है और राम नाम ही भक्ति है और राम नाम रूपी भक्ति ही सूर्यधेनु है कामधेनु है ये दोनों सकल सुमंगल मूल जग श्री राम नाम रूपी कल्पवृक्ष श्री राम नाम रूपी भक्ति रूपी कामधेनु ये संपूर्ण सुमंगलों का मूल है और तीसरी चीज कौन है तीन चीजें बता रहे हैं यहाँ राम नाम रूपी कलयुग में कल्पवृक्ष श्री राम नाम भक्ति रूपी कामधेनु और इन दोनों को प्रदान करने वाले श्री गुरुदेव भगवान सदगुरु सकल सुमंगल मूल जग राम नाम कलिकाम तरु राम भक्ति सुरधे सकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकज रे गुरुपद पंकज रे श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की रज श्री राम नाम रूपी कल्प और श्री राम भक्ति रूपी कामधेनु इन तीन का आश्रय कोई कलयुग में ले तो उसका अमंगल स्वप्न में भी संभव नहीं है उसका परम मंगल हो जाएगा इन तीन का आश्रय क्योंकि गुरुपद रेणु का आश्रय लेने से ही भक्ति मिलेगी नाम में प्रीति मिलेगी क्योंकि रहु गणई तक तपसा न आती न नैव जलाग्नि छंदसा नलाग्नि सूर्य विना महत्जोषेकम जड़वर जी कह रहे हैं अब प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं मतिर नृष्ण परतस्व तो मिथो भी अदांत भी पद्येत गृहव्रता अदातोषता तो ऐसे जीवों की भी बुद्धि भगवान में लगे उसका साधन है ये यहाँ साधन है नैशाम नैषा मतिस्तावुर्क्रमाघत्यनर्थापगमो यद महयसा पादरजो विषेक निस्ंचनावृी कयावत अकिंचन भक्तों के चरण रथ तक सिर पर धारण नहीं करेगा तब तक भगवान में बुद्धि नहीं लग सकती इसलिए नाम में बुद्धि लगे भगवान की भक्ति में बुद्धि लगे इसका साधन है श्री गुरुदेव भगवान के चरण रथ को मस्तक पर धारण करना आह बोलो भक्तवत् भगवान की हमें बात याद आ जाती है अयोध्या जी गए थे हम लोग कथा थी पूज बक्सर वाले मामा जी की कथा थी दास की भी कथा थी हैं 2003 में 2003 की बात है पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी पधारे थे तो लक्ष्मण किला पर स्नान कर रहे थे हम लोग तो महाराज जी स्नान करके घाट पर बैठ गए और हम लोग खूब तैर रहे थे सरयू जी में और महाराज जी स्नान करके शरीर नहीं पूछते थे क्योंकि पवित्र तीर्थ में स्नान करके शरीर कोचना शास्त्र निषि है तो शरीर से जल टपक रहा था शरीर गीला था महाराज जी का महाराज जी वैसे थे उनके चरणों में वहां की रज लगी थी हमारे मन में पता नहीं कैसे हमने कही ये अच्छा अवसर है वैसे तो महाराज जी किसी को चरण रज क्यों देंगे ये अवसर बहुत अच्छा है तो तुरंत हमने वहीं की रज उठाई और साफी में अपनी गमछा में पधरा दी महाराज जी के चरण गीले थे जल टपक रहा था महाराज जी इसमें चरण पधरा अरे पंडित जी ये सब नाटक मत करो लेकिन हम हाथ जोड़ के प्रार्थना की तो उन्होंने चरण पधरा दिए तो चरण रज हो गए फिर उनके चरणों में तो रज तो लगी हुई जो तो गीले चरण थे तो उस समय तो हमारे जटा भी खूब थे तो हमने कहा अब सिर पर अब चरण पद अरे नहीं, नहीं किसी के सिर पे पैर नहीं रखते हैं फिर आग्रह देखा तो उन्होंने कृपा करके दोनों चरण भी पधरा दिए तो हमने अपनी जटाओं से उनके चरणों को पोछा तो कई दिनों तक तो उनके चरण के रज के कण, अयोध्या जी सरयू जी के रज कण हमारे मस्तक में लगे रहे आज भी वह रज हमारे निकट है और हम नित्य प्रति एक कण रज का मुख में लेते हैं मस्तक पर भी धारण करते हैं और कोई साधन तो नहीं है इसी के सहारे भगवान कृपा कर देंगे शास्त्रों में लिखा है भगवान के भक्त की संत की चरण रज की बड़ी भारी महिमा है आप सोचो भगवान स्वयं कह रहे हैं उद्धव जी से निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजा्य हम नित्यम ये त्यंघ्री मैं स्वयं पीछे पीछे चलता हूँ निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैर समदर्शी उन महात्माओं के पीछे पीछे चलता हूँ क्यों चलते हैं पीछे उनकी चरण मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं इसलिए गुरुपद पंकज रेण और कहते हैं राम नाम कली काम सरु सकल सुमंगल कंद सुमिरत करतल सिद्धि सब पग पग परमानंद गो जी कहते हैं कलयुग में कोई कल्प वृक्ष है तो श्री राम नाम है और संपूर्ण मंगलों का कंद है कहते हैं कि भगवान सुमिरत करतल सिद्धि सब राम नाम का स्मरण करते करते सारी सिद्धियाँ करतलगत हो जाती हैं और पग पग पर, पर परमानंद की प्राप्ति हो जाती है यद्यपि भगवान के विशुद्ध भक्त उन सिद्धियों का आदर नहीं करते हैं पर सिद्धियाँ अपने आप प्राप्त हो जाती हैं एक दोहे में ये दोहा तो बहुत प्रसिद्ध है संतों में चित्रकूट में ज्यादा नहीं तो छ महीने रह कर के जब कर लो उसी से अब तुम्हें अनुभव हो जाएगा गोस्वामी जी दोहाली में कह रहे महाराज जी पहार फल खाई जप राम नाम शत सुमंगल सिद्धि सब करकल तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं वेद लक्षणा गाय के दूध का आहार करते हुए और फल खा करके श्री राम नाम का मौन होकर मौन माने और संसार की बातचीत छोड़कर केवल नाम का उच्चारण नाम जप करते हुए छह महीने कोई चित्रकूट में निवास कर ले तो सकल सुमंगल सिद्धि सब करकल तुलसीदास सब कुछ हथेली पे आ जाए कितनी बड़ी महिमा है और आगे का दोहा तो बड़ा सुंदर है बड़ा बस एक दो दोहा कह के। फिर हम आज लेट वैसे भी हो गए अपने पुरुषन का विराम करेंगे नाम निर्गुण भी है और नाम सगुण भी है और मोरे मतबड़ नाम दुहू से गोस्वामी जी कहते हैं नाम सगुण ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है और नाम निर्गुण ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है इतना जोर गोस्वामी जी ने नाम के ऊपर दिया अब एक बहुत सुंदर बात दोहावली में गोस्वामी जी कर भैया जी लिखने योग्य बात वो कहते हैं ये निर्गुण रसनाराम सुना मनहु पुरट संपुत लसत तुलसी ललित ललाम हृदय में निर्गुण गुरु जी हृदय में निर्गुण क्या है आत्मा जो है वो ब्रह्म से अनतिरिक्त ही तो है ब्रह्म स्वरूप ही तो है आत्मा जीव के जो अंतर्यामी है जीवांतर्यामी वो परमात्मा है वह परमात्मा ही आत्मरूप से सब में प्रतिष्ठित है वो निर्गुण है आत्मरूप से वो तुम्हारे हृदय में निर्गुण है हृदय में है और नई नी सगुण राम राम जप रहे हैं आत्मरूप से भगवान निर्गुण है निर्गुण माने माईक गुणों से रहे निर्गुण माने ये थोड़ा ही होता कि भगवान के जो दिव्य शरणागत वत्सलता भक्त वत्सलता आदि जो दिव्य गुण है वो गुण भगवान में सदा रहते हैं वो भगवान ये गुण भगवान से पृथक थोड़े ही होते हैं वो मायिक गुणों से रहते हैं और सबके हृदय में समान रूप से विद्यमान है तो ही ये निर्गुण नय नगुण नैन सगुण क्या है नयन सगुण क्या है मनु सतरूपा भजन कर रहे हैं नैम ईशारण में वाद सक्षर मंत्र पुनः जप सहित अनुराग बासुदेव पद पंक रूह दंपति मन अति लाभ तो आत्मरूप से तो भगवान निर्गुण हैं और मंत्र जब करने लगे तो मंत्रार्थ क्या है मंत्रार्थ तो श्री सीताराम जी ही है इसीलिए बार बार उनके व्याकुलता हो रही है क्या देखें ही हम सोरूप भरी लोग आप जब करते करते सगुण के दर्शन की व्याकुलता नेत्रों में सगुण अखियां हरि दर्शन की प्यासी देखियो चाहत कमल नयन को निस्दिन रहत उदासी तो ही ये निर्गुण नय नगुण और रसना पे क्या बोले रचना नाम सुना रसना पर भगवान का नाम ऐसे लगता है मानो हृदय में निर्गुण नेत्रों में सगुण नेत्र यहाँ है और हृदय यहाँ है और जीव कहाँ है यहाँ तो जीव से जो वैखरी वाणी से राम नाम निकल रहा है ये क्या है ऐसे लगता है निर्गुण सगुण की डिबिया ये सोने की डिबिया है निर्गुण भी सोना किसोने का एक नीचे का भाग है और ऊपर का भाग सगुण वो भी सोने की डिबिया है और जिहुआ उसमें क्या है प्रे जिहुआ जो है हम महर्घ रत्न के समान है जो जिहवा श्री राम नाम का उच्चारण करती ऐसे लगता है मानो निर्गुण सगुण के संपुट में ये जिह्वा रूपी रत्न श्री ठाकुर जी ने रख दिया हो इसलिए राम नाम रूपी रत्नों को बटोरने के लिए बायो जी मैंने राम रतन धन बायो इसके लिए आगे कहते हैं सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं निर्गुण मन ऐसी दूर तुलसी सुम रहू राम को नाम सजीवन वो स्वामी जी कह रहे हैं कि मन जो है वो विषयों में अनुरक्त होने के कारण अनेकों जन्मों के मलिन विषय संस्कार उन पर पड़े हुए हैं इसके कारण वह वासना वासित मलिन मन भगवान के सगुण स्वरूप का ध्यान नहीं कर पाता है। उसमें रस नहीं आ रहा है ध्यान नहीं बन रहा है और निर्गुण मन से दूर मन से दूर क्यों यथो वाचो निवर्तन से अप्राप्य मन सा स मन नहीं जा सकता वाणी नहीं जा सकती बुद्धि भी नहीं जा सकती तो निर्गुण मन पे दूर सगुण के ध्यान में मन नहीं लगता क्योंकि मन पवित्र नहीं है और निर्गुण मनते दूर तब क्या करो बोले सगुण निर्गुण का झगड़ा छोड़ो क्या करो बोले तुलसी सुम रहू राम को तुलसीदास कहते तुम केवल जिहवा से वैखरी वाणी ऐसी राम राम करने लग जाओ क्योंकि नाम सजीवनी मूर ये नाम ही संजीवनी बूटी है इस बूटी का सेवन करते करते सगुण का स्वरूप भी नेत्रों के सामने प्रकट हो जाएगा और निर्गुण तत्व का भेद हो जाएगा बोध हो जाएगा ये बोध क्या है महाराज जी ये बोध है अगु नहीं सगु नहीं नहीं कछु वेदा। बारी बीची गा वही वेदा इस तत्व का बोध राम नाम के जब से होगा ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं और अंत में ये दोहावरी अभी पूरी नहीं हुई एक दोहा और करेंगे फिर बाकी कल करेंगे नाम राम को अंक है सब साधन है सू अंक गए हाथ नहीं, अंक रहे दस गुण क्या बढ़िया है नाम राम को अंक है श्री राम नाम का अंक है और सारे साधन शून्य के जैसे हैं अंक के पीछे एक शून्य रख दो मान लो एक अंक है अब पीछे एक शून्य रख दिया तो कितने हो गए दस दूसरा शून्य रख दिया तो कितने हो गए सौ तीसरा शून्य रख दिया तो कितने हो गए हजार और चौथा शून्य रख दिया तो कितने हो गए दस हजार और पांचवा शून्य रख दिया तो एक लाख अ शून्य बढ़ाते चले जाओ संख्या बढ़ती चली जाएगी और 10 लाख शून्य लिख दो पीछे और तो एक हटा दो क्या बचा शून्य बचा कहते भगवान की शरणागति राम नाम ये राम नाम जीवन की एक इकाई है और योग यज्ञ जब तप तीर्थ यात्रा संयम सदाचार धर्माचरण ये सब शून्य के जैसे हैं इन शून्यों को बढ़ाते चले जाओ और राम नाम का मूल अंक यदि आपके जीवन में नहीं है तो सब साधन है सुन सारे साधन सुने हैं अंक गए कचु हाथ नहीं और अंक रहे दस गुण अंक चला गया तो हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा और अंक रह जाएगा तो दस गुना होता चला जाएगा बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय आज समय अधिक हुआ हमने भी समय लिया क्योंकि भले देर से बैठे थोड़ी देर तो कुछ कहें इसलिए अपनी वाणी को पवित्र किया जिन लोगों को बहुत त्वरा हो वे जा भी सकते हैं और नहीं तो थोड़ी देर की बात है आप लोग जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहें और हमारे आचार्य जी एक, -एक नाम बोलेंगे अच्छा हमको दे दो हम बोल देते हैं ला, लाओ पुस्तक लाओ को, को दे दो हम बोल देते चलो भगवान के शास्त्र नाम है तुलसी सबके पास में है इसी हिसाब से करना कि सब तुलसी पूरी हो जाए पढ़ जाए तुलसी ज्यादा ज्यादा करोगे तो फिर कम पड़ जाएगी इसलिए उसी हिसाब से तुलसी आप लोग अर्पित करना हमको पुस्तक दे दो भाई समय कम है वो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 yeah <laughs> भव ममिरी जाव्य बुद्ध देने में हड़बड़ी ना करें गिनती हो करके ही दें। दोनों जगह उधर पुरुष लोग देंगे इधर माताएं देंगी पर गिनती कराते जाएं ध्यान से। अच्छा जी, कई लोग एक ही पत्तल में दो दो, -दो, -दो, -दो, -दो, -दो, -दो, -दो, -दो तीन तीन लोग अंकित जी गिनती कराओ कई लोग दे रहे हैं आचार्य जलेन शीतलीकरणम एक ही पत्तल में कई लोग दो दो तीन तीन लोग दे रहे थे तो संख्या हाँ तो एक पत्थल पर जहाँ पर दो लोगों ने किया है वे दोनों लोग अपनी गिनती बताए